Oh तो मा विषाई ओ शांति ही शांति, शांति योग दर्शन की बत्तीसवी कक्षा योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के तैतीसवें सूत्र को कल देख रहे थे तैतीसवें सूत्र से चित्त की एकाग्रता के लिए उपाय बताए जा रहे हैं इन उपायों को करने से मन चित्त शुद्ध होता है प्रसन्न होता है और इससे उसमें एकाग्रता आती है एकाग्रता की अनुकूलता बनती है पृष्ठभूमि बनती है फिर यदि हम एकाग्र करना चाहें तो शीघ्रता से कर सकते हैं और यदि ऐसा नहीं है इसके विपरीत व्यवहार है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा तो उस स्थिति में मन चित्त शुद्ध नहीं रहेगा तो एकाग्रता नहीं बन पाएगी वितर्क उठते रहेंगे विचार उठते रहेंगे और बाधाएं आती रहेंगी कल तो हमने जो ये सूत्र देखा था और थोड़ा पीछे का देखा था इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते जी विकल्प है विकल्प है क्योंकि जिसमें प्रत्येक प्रत्यर्थनीयतम है इसमें तो चित्त मानते हैं वो प्रत्यर्थनीयत है वहां तो चित्त मानते हैं लेकिन अभी ये नहीं कह रहे कि चित्त क्षणिक है या स्थायी है इसमें चित्त का अनेकत्व दिखाई दे रहा है प्रत्यर्थनीयत में चित्त का अनेकत्व है और जो क्षणिकम चित्तम है वहां चित्त तो एक ही है लेकिन एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसे उत्पन्न होते चले जा रहे हैं एक समय में एक ही चित्त है लेकिन बनते चले जा रहे हैं और प्रत्यर्थ नियत में बहुत सारे एक साथ हैं क्षणिकता भी उसमें जोड़नी है तो जोड़ सकते हैं साथ में उसकी कोई बात नहीं है क्षणिकता जुड़ती है तो दोनों आरोप वहां पर आ जाएंगे प्रत्यर्थ नियत होते हुए भी प्रत्येक चित्त क्षणिक है।, है लेकिन एक समय में जितने बहुत सारे चित्त हैं ये भी एक साथ में आ रहे और एक ही चित्त जब मानते हैं उसमें प्रत्यर्थ तो नहीं है अनेकार्थ है एक ही चित्त अनेक विषयों को जान सकता है लेकिन वो चित्त बदल रहे हैं उस रूप में तो ये भिन्नता हो सकती है और प्रत्यय प्रत्य मात्रम में जब बोलेंगे तो केवल ज्ञान ही अब ये चित्त को मान ही नहीं रहा है प्रत्यय है और प्रत्यय का प्रवाह है बस अलग से चित्त उपकरण को वो स्वीकार नहीं कर रहे है इस रूप में अगर ये सब कुछ रहा हम चाहे तो इसको क्या कहते हैं प्रक्तिमान बता प्रक्तिमान को जिनका बांटे हैं देश में mm. तो इसमें जो तो तो तो जीवन भी क्या कहते हैं कहावाएं हैं प्रवाह के तस्वीर सदस्त बनाएं उनका उसके प्रवाह से ना उत्साहित कर पाए क्योंकि प्रवाह की तरह नहीं चलेगा इसको यहाँ प्रवाह योग्य तो नहीं प्रवाह में तो क्षणिकता आएगी ही वो तो सभी स्वीकार करेंगे ना प्रवाह किसका प्रत्ययों का प्रत्ययों का प्रवाह कैसा अब एक प्रवाह होता है पानी का नदी बह रही है और उसमें प्रवाह चल रहा है तो जो पानी वहां था वही बहता बहता बहता बहता आगे जा रहा है पीछे से नया आता जा रहा है ये एक प्रवाह हुआ लेकिन जो चीज है वो तो वही चल रही है आगे अभी यहां है अभी आगे वहां चली गई लेकिन एक बिंदु पर खड़े होके जब देखेंगे हम तब ये पानी गया ये पानी गया ये पानी गया हर क्षण नया आ रहा है ठीक है दो दृष्टियों से देख सकते हैं जल वाला जो उदाहरण हम देखेंगे नदी का अब प्रत्यो की दृष्टि से देखिए प्रत्ययों में ऐसा तो है नहीं कि एक प्रत्यय उत्पन्न हुआ यहां पर और वही बहता हुआ जा रहा है पानी की तरह से ऐसा तो है नहीं वहां पर बहुत सारे प्रत्यय है और वो पानी की तरह से बहते हुए आ रहे हैं और हमारे सामने से गुजर रहे हैं और चले गए ऐसा तो है नहीं वो वो किस तरह से जैसे कि पानी का था एक ही जगह पे खड़े हैं और नदी में से एक पानी ये गुजर गया, गया ये चला गया ये चला गया ये चला गया ऐसा अब प्रत्यय विचारों की दृष्टि से क्या है कि एक विचार आया एक प्रत्यय आया हट गया दूसरा आया तीसरा आया चौथा आया ऐसे अब वो प्रत्यय अगले क्षण में रहा नहीं चला गया वो पहले था नहीं और बाद में रहा नहीं बस एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसा चलता हुआ आ रहा है अब इस स्थिति के अंदर ये इनका कथन है तो ये तो क्षणिक ही होगा ये जो प्रत्ययों का आना है क्षणिक है ये तो प्रत्यय का आना क्षणिक तो सिद्धांत पक्ष में भी है लेकिन फिर भी इसका क्यों निषेध कर रहे हैं क्योंकि ये चित्त को नहीं मान रहा उस प्रत्यय के प्रभाव को ही चित्त के रूप में देख रहा है वो अब उसके लिए उन्होंने कहा भाई ये प्रवाह के लिए कह रहे हो या उसके अंश के लिए कह रहे हो उस तरह से जो विकल्प बनते हैं उसका निषेध किया उन्होंने आक्षेप किया प्रश्न किया उसमें तो चित्त को ये नहीं मान रहे यही समझ में आता है नहीं प्रत्यर्थ जो शब्द आया है यहां पर ऊपर भाष्य की दूसरी पंक्ति में जो प्रत्यर्थ है ये विशेषण बन रहा है चित्त का प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम चित तो प्रत्यर्थ नियतम चित्तम शब्द तो प्रत्यर्थ है लेकिन वो किसका विशेषण है चित्त का बना हुआ है अब यहां पर देखिए प्रत्यर्थ किसके लिए कह रहे हैं अथा प्रवाहांश से प्रत्यय धर्म ये एकाग्रता प्रवाह के अंश का धर्म है सर्व वह सब सदृश प्रत्यय प्रवाही वसदृश प्रत्यय प्रवाही व प्रत्यर्थनीयतवाद एकाग्र एव इति ये जो प्रत्यय है ये प्रत्यय प्रत्यर्थनीयत है प्रत्येक अर्थ के साथ में नियत है इसका ज्ञान हुआ इस वस्तु से संबंधित इससे संबंधित ज्ञान है तो ज्ञान को तो प्रत्यर्थ हम भी मानते हैं सभी मानते हैं सिद्धांत पक्ष भी मानता है, कि जो वस्तु है उसी का ही ज्ञान होगा और अलग अलग ज्ञान होंगे पेड़ को देख करके पर्वत का ज्ञान नहीं होगा विपरीत नहीं होगा तो जिस जो वस्तु है उसको हम चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहे हैं चाहे अनुमान या शब्द से किसी भी तरह जान रहे हैं विशेष रूप से प्रत्यक्ष ले लीजिए तो जिस भी प्रमाण से जान रहे हैं तो इंदिहार संकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है प्रत्यय उत्पन्न हुआ है वो वस्तु के अनुसार भिन्न भीन भिन्न है ना एक जैसी दो पुस्तकें भी रखी हैं, तो भी अलग अलग प्रत्यय उसका ये ये अलग है ये अलग है ये मनुष्य अलग है ये मनुष्य अलग है तो प्रत्येक अर्थ के साथ में प्रत्यय तो नियत है तो यहां प्रत्यय की नियतता की बात की जा रही है प्रत्येक अर्थ के साथ नियत होने से प्रति अर्थ प्रत्यर्थ नियतत्वाक प्रत्यय है इसलिए वो एकाग्री होगा क्योंकि ये वो पक्ष बोल रहे हैं जब प्रवाह चित्त प्रवाह रूप चित्त माना जा रहा है तो प्रवाह का जो अंश है यदि एकाग्रता को कहें कि प्रवाह के अंश में तो प्रवाह का अंश क्या है प्रत्यय है और वो प्रत्यय कैसा है प्रत्यर्थ नियत है ये सिद्धांति भी मानता है तो यदि प्रत्यय हर प्रत्यय हर अर्थ के साथ नियत ही है तो एक प्रत्यय में दो अर्थ आ ही नहीं सकते हैं कभी एक ही अर्थ आएगा तो, तो एकाग्रही तो हुआ तो फिर क्या साधना करनी है सहज है वो स्वाभाविक है तो वो तो इसलिए ऊपर प्रत्य। जो प्रत्यर्थ नियत है वो चित्त के विषय में कहा गया ये प्रत्यय को लेकर के कहा गया तो ये उसी को नहीं कह रहे यहां पर उसका एकाग्रता धर्म है यदि कोई ऐसा कहे तो अब ये प्रवाह को का धर्म एकाग्रता मान रहे हैं। वो कब बनेगा सदृश प्रत्यय प्रवाह में कि एक वस्तु को हम देख रहे हैं तो एक पहले क्षण में उसका ज्ञान हुआ वो एक प्रत्यय था दूसरे क्षण में फिर उसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है तो वह एक प्रत्यय है तीसरे क्षण में भी उसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है वो भी एक प्रत्यय है तो अब ये जो प्रत्यय बने ये एक के बाद एक प्रत्यय हो रहे हैं तो प्रत्ययों का प्रवाह है और ये सदृश प्रत्ययों का प्रवाह है क्योंकि अर्थ एक ही है विषय एक ही है ये सदृश प्रत्यय का प्रवाह हुआ ये भी प्रत्यय का प्रवाह है और विसद प्रत्यय का भी प्रवाह है अभी एक व्यक्ति को देखा इनसे संबंधित ज्ञान हुआ दूसरों को देखा उनसे संबंधित ज्ञान हुआ तीसरे को देखा उनसे संबंधित ज्ञान हुआ ऐसे अलग अलग वस्तुएं व्यक्ति बदलते गए और उनका ज्ञान भी होता गया अब जो ये प्रत्यय है अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित प्रत्यय प्रत्यय अनेक हैं तो प्रत्यय का प्रवाह तो यहां पर भी है लेकिन ये विसदृश प्रत्यय प्रवाह है वो सदृश समान नहीं है प्रत्यय क्यों समान नहीं है क्योंकि वो अर्थ जो वस्तु है जिसको जान रहे हैं जिसका ये प्रत्यय है वो अलग अलग है इसलिए प्रत्यय में भी भेद होगा ये विसदृश प्रत्यय प्रवाह हुआ तो जब ये एकाग्रता कहेंगे विसदृश प्रत्यय प्रवाह को तो एकाग्रता कह तो नहीं सकते एकाग्रता के लिए क्या कहना होगा सदृश प्रत्यय प्रवाह में प्रत्यय का प्रवाह तो है ही कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इधर प्रत्ययों का प्रवाह चल रहा है अब जब ये एकाग्रता कहेंगे तो यही तो कहेंगे कि एक ही वस्तु का प्रत्यय लगातार चलता रहे ये सदृश प्रत्यय प्रवाह हो गया प्रत्यय तो बदलेंगे लेकिन सदृश होंगे तो उसको एकाग्रता कह सकता है कोई क्योंकि जिस पक्ष में हम सिद्धांत पक्ष में चित्त को भी मानते हैं अधिकरण के रूप में और वहां भी प्रत्यय मानते हैं तो प्रत्यय की एकता ही तो ध्यान है एकाग्रता है तो प्रत्येक की एकाग्रता को तो यहां भी एक माना जाता है लेकिन अंतर यह है कि वहां चित्त को नहीं मान रहे ये प्रत्यय भिन्न भिन्न मान रहे हैं और उसके अंदर प्रत्यय बिजा आदि की और वो सब समस्याएं आएंगी कि ये कैसे हो रहा है स्मरण कैसे हो रहा है कि मैं ही हूं वही है ये तो सब अलग अलग है फिर प्रत्यय इनको जोड़ने वाला कौन है ये वहां पर समस्या रहती है प्रत्य की सदृशता इतना सा अंश कर लें वो तो सिद्धांत पक्ष में भी है सदृश प्रत्यय का प्रवाह प्रवाह रूप चित्त वास्तव में चित्त नहीं माना जा रहा है यहाँ पर प्रवाह को ही चित्त माना गया है ऐसी स्थिति में हाँ ये जो प्रवाह है प्रवाह को आप मतलब लंबा देख रहे हैं हम कि एक प्रत्यय गया दूसरा तीसरा चौथा यह सब चला जाएगा ठीक है तो अब एकाग्रता आप किसको कहोगे प्रवाह को अच्छा प्रवाह जो होता है वो तो अनित्य ही होता है क्षणिक ही होता है आप अगर प्रवाह को पूरा देख रहे हैं तो वो तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है नहीं तो समाप्त है बस वो आप प्रवाह को स्थाई देख रहे हो ठीक है क्यों तो, देख रहे हो क्योंकि लगातार एक के बाद एक प्रत्यय आ रहे हैं तो क्षणिक कहां हुआ प्रत्यय क्षणिक है लेकिन प्रवाह तो लगातार बना हुआ है एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक चल रहा है तो यो जो प्रवाह है समूह की जो बात है उसको देख करके आप कह रहे हो कि वो तो क्षणिक कहां हुआ ये क्षणिक इसको इस दृष्टि से कह रहे हैं दूसरी तरफ जो प्रवाह है प्रत्यों का प्रवाह उसके साथ में चित्त को भी मान रहे हैं वो एक स्थिर तत्व है सिद्धांत पक्ष में अब यहां प्रवाह को आप जो नित्य देख रहे हो प्रवाह किसको कह रहे हो आप जो मैं पीछे बात आपको बोल रहा था एक तो है नदी जिसमें पानी वहां से यहां चलता हुआ आ रहा है और हिमालय से चलकर के और अरब सागर तक वो नदी बह रही है लगातार बह रही है ठीक है अब आप उसको पूरे को कहोगे कि ये देखो पूरी नदी है ठीक है और लगातार बनी हुई है वो अथवा तो दीपक का देख लीजिए दीपक लगातार जल रहा है तो लगातार बना हुआ है भले ही नीचे से ऊपर आता जा रहा है लेकिन एक दीपक की लॉ वो बत्ती तो लगातार चली रही है अग्नि तो लगातार चल ही रही है पुतली ठीक है क्या ये तो उदाहरण हुआ क्या प्रत्यय के संदर्भ में भी यही है कि वहां से कोई प्रत्यय शुरू हुआ था और चलता हुआ बहता हुआ आ रहा है और हमारे सामने से गुजर गया जब हमारे सामने से गुजरा तो हमें अनुभव हो गया जैसे पानी का हो जाता है और हमें पता है वहां से चला था और वहां जाएगा और वहां समाप्त हो जाएगा ऐसा तो नहीं कह सकते ना प्रत्यय के बारे में प्रत्यय तो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है पीछे से नहीं आ रहा है नदी की तरह तो नदी वाला या प्रवाह का उदाहरण जब हम यहां देखते हैं तो क्या देखना होता है कि जैसे नदी में पानी एक क्षण आया और चला गया आया और चला गया बस ये एक ही क्षण रह रहा है हम इतने को ही देख रहे हैं केवल आगे पीछे का नहीं देख रहे तो उस दृष्टि से उस दृष्टि से ये क्षण की है ना नदी में जो पानी रहे वो हमारे सामने कितनी देर रहता है एक क्षण के लिए उसके बाद में हर क्षण नया पानी आ रहा है इतनी दृष्टि से केवल देखिए उसको अब ये जो प्रवाह है वो हमारे लिए क्षणिक वैसे देखेंगे तो प्रवाह लगातार बना हुआ है पानी कोई ना कोई पानी हमारे पास बना हुआ है जैसे कि समय को देखिए समय का प्रवाह लगातार चल रहा है कभी समय समाप्त नहीं होता है लेकिन हर क्षण एक क्षण बीतता जा रहा है और नया क्षण आता जा रहा है एक दृष्टि से तो जा ही रहा है हर क्षण बीत रहा है लेकिन फिर भी हमारे सामने एक न एक कुछ ना कुछ बना हुआ रहता है इस दृष्टि से कोई कहे कि ये स्थिर है लेकिन वास्तव में क्या है समय स्थाई है या अस्थाई है स्थाई है अस्थाई है जबकि तो वो तो लगातार बना हुआ है फिर क्यों नहीं स्थाई बोल देते हैं हम उसको क्योंकि पिछला चला गया नया आया फिर चला गया नया आया हर क्षण हर सेकेंड हर मिनट नया नया आ रहा है हर दिन नया आ रहा है वो नहीं आ रहा है लौट के इस दृष्टि से इसका काल का प्रवाह होते हुए भी नया है सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय होते हुए भी वो नई है प्रवाह से जो अनादि कहा जाता है तो प्रवाह जहां प्रवाह से किसी चीज को बोलते हैं वहां अनित्यता तो आई जाती है अब इस प्रत्यय की दृष्टि से देख लीजिए कि एक प्रत्यय आया दूसरा प्रत्यय आया तीसरा प्रत्यय आया तो पहला वाला समाप्त होता गया दूसरा आता गया नया उत्पन्न होता जा रहा है और नष्ट होता जा रहा है अब इसको हम प्रवाह कह रहे हैं या नदी जैसा प्रवाह नहीं है कि देर तक बना हुआ है कोई लंबी चीज बनी हुई है पर एक समय में एक ही प्रत्यय है ये हटता गया दूसरा आया दूसरा हटता गया तीसरा आया अब इस दृष्टि से आप बताइए कि वो प्रत्यय क्षणिक हुआ या नहीं कितनी देर रहता है वो प्रत्यय वो वो प्रवाह कितनी देर रहता है आप पूरे को देखोगे तो ठीक है जब, जब तक चल रहा है तब तक चलता रहेगा यह कभी भी बंद हो सकता है वो कभी भी बंद हो जाएगा तो इस दृष्टि से वो क्षणिक की दृष्टि का कोल देते हुए उन्होंने कहा है क्योंकि एक समय में एक ही प्रत्यय रहता है और वो हटता रहता है इसलिए वो क्षणिक है दोनों दोनों में भेद ही करेंगे यहाँ केवल एक ही प्रत्यय को देख रहे हैं क्योंकि जिस हम प्रवाह को देख रहे हैं अब उसने कहा कि एकाग्रता का मतलब हुआ एक प्रत्यय आया दूसरा आया उसी जैसा तीसरा आया ये जो बार बार एक ही जैसे प्रत्ययों का आना है इसको हम एकाग्रता कह रहे हैं अब ये एक समय में एक प्रत्यय के होते हुए भी अनेक प्रत्ययों का आना एक के बाद एक क्रमशः लगातार इसमें एकाग्रता देख रहा है ठीक है यद्यपि एक समय में एक ही प्रत्यय है लेकिन जिसमें ये एकाग्रता का कथन कर रहा है वो वो केवल एक प्रत्यय में नहीं कर रहा है एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक, ये जो प्रक्रिया चल रही है क्रिया हो रही है ये जो प्रवाह है इस प्रवाह को एकाग्रता कह रहे हैं क्योंकि ये प्रवाह दो तरह का हो सकता है एक में एक प्रत्यय आया अगला प्रत्यय दूसरा हुआ तीसरा अलग हुआ चौथा अलग हुआ यह भी प्रवाह है प्रत्ययों का तो और एक समान चल रहा है तो दो तरह के प्रवाह है इन दो तरह के प्रवाहों में जब सदृश प्रत्ययों प्रत्यय रहेंगे तो इसको एकाग्रता करें तो अब वो एक प्रत्यय को नहीं देख रहा है नदी की तरह यहां फिर भी नहीं देखा जा रहा है कि लंबा चौड़ा है एक ही एक समय में तो एक ही आएगा और जहां प्रवाह के अंश में एकाग्रता कही जा रही है तो उसमें बस केवल एक ही प्रत्यय को देख रहे हैं प्रभाव है लेकिन एकाग्रता का अधिकरण क्या होगा केवल एक प्रत्यय वहां एकाग्रता का अधिकरण क्या था अनेक प्रत्यय एक के बाद एक भले ही एक समय में एक है लेकिन उसका जो प्रवाह है उसमें एकाग्रता देखी जा रही है यहाँ केवल एक अंश में यानी एक ही प्रत्यय में एकाग्रता देखी जा रही है तो एक ही प्रत्यय में एकाग्रता है तो चाहे सदृश हो चाहे विस्तृत हो तो सब एकाग्री कहलाएगा प्रत्यय हाँ। उसको एकाग्रता कह सकते हैं, लेकिन उसके पक्ष में वो बनेगी नहीं यहां एकाग्रता है तो प्रत्यय की एकता ना ही है इसमें कोई दो नहीं है लेकिन वो उसको उसमें क्षणिकत्व देख रहे हैं क्योंकि वहां यहां तो क्या हो रहा है कि प्रत्यय हो रहा है वृत्ति हो रही है तो उसका संस्कार भी बन रहा है स्थायित्व है जो आधार है वो स्थायित्व है और उसमें समायोजन हो रहा है एक दूसरे का संबंध जुड़ रहा है एक दूसरे से वहां पर वो नहीं घटेगा इसलिए उस उसमें दोष देखा जा रहा है प्रत्यय की एकता तो वहां भी है संस्कार का नहीं कह रहे या तो संस्कार का वो कहे संस्कार है किसमें फिर वहां भी प्रश्न आएगा और हम जो प्रत्ययों का तालमेल कर लेते हैं ये पीछे वाला ज्ञान था पहले तो ये था अब ये था ठीक है कोई बर्फ रखा हुआ है देखते देखते पिघल गया वो देखते देखते कोई भवन ढह गया ऐसे कुछ गिर गया टूट गया इत्यादि जो चीजें हैं तो हम देखते देखते उसमें परिवर्तन करते हैं और हमें पता रहता है कि कुछ क्षण पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया देखते देखते रंग बदल गया इसका देखते देखते गीले से सूख गया पांच मिनट पहले इतना गीला था अभी सूख गया इत्यादि देखते देखते गर्म हो गया ये पांच मिनट में गर्म हो गया ये इन सब चीजों में हमें केवल वर्तमान का ही ज्ञान नहीं होता है वर्तमान का ज्ञान होते हुए साथ में पिछला ज्ञान भी स्मृति के रूप में उपलब्ध रहता है हमारे को हम मिश्रित रूप में देखते हैं सारे को ठीक है इनके पक्ष में वो नहीं आएगा कैसे स्मृति करोगे आप वो तो क्षणिक है वो चला गया जो चला गया चला गया अब इस पक्ष सिद्धांत पक्ष में प्रत्यय तो चला गया लेकिन प्रत्यय के अनुसार वैसी स्मृति हो गई संस्कार पड़ गया और संस्कार पड़ने से वैसी वैसी स्मृति यथावश्यक आवश्यक फिर उपलब्ध हो रही है वो फिर नई वृत्ति के रूप में आ रही है तो यहां तो समाधान रह जाता है जो हमारा व्यवहार है उसकी संगति इस तरह मानने पर बनती है इनके पक्ष में नहीं बनती इसलिए इसको खंडित कर रहे हैं और कोई जो हो था था, था था। कहा था प्रत्यक्ष के लक्षण में घटेगा ये कि मैं ये मैंने इसको देखा मैंने इसको छुआ ठीक है ये जिसने किया ये मैं ही कर रहा हूं ठीक है जो वो था वो भी मैं ही था और ये भी मैं ही था तो स्वयं का अपना आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है मन के माध्यम से हो रहा है ये जो हमारे को स्मृति आ रही है मैंपन का जो अनुभव हो रहा है हमारे को अहंकार अंतःकरण के माध्यम से हम जो अनुभव कर रहे हैं तो ये चूंकि विषय विषय है यहां पर वृत्ति स्वयं का जो अनुभव हो रहा है मैं का और वो भी वही है और ये भी मैं ही हूं स्मृति साथ में जुड़ी भी है लेकिन ये अनुभव जो हो रहा है वो भी मेरा तो मैं था और ये भी मैं ही हूं अभी जो अपने को अनुभव कर रहे हैं ये तो प्रत्यक्ष ही कर रहे हैं पीछे वाले की स्मृति आके वो जुड़ गया है दोनों का तालमेल बन गया है ये प्रत्यक्ष है बाहर की इंद्रियों से सन्निकर्ष सीधे नहीं हो रहा ये अंदर हो रहा है मन और आत्मा का और मन भी एक इंद्रिय है ये जो वृत्ति है इसको अनुभव में उतने अंश में इसमें हमारे को जाना होगा तो संख्या वाला प्रत्यक्ष का विषय हमें लेना होगा परिभाषा को हमें लेना होगा बाह्य रूप से जैसा है वो सामान्य इंद्रिया संिकर्षोत्पन्नम और उसके अंदर मन तक भी हम चले जाते हैं लेकिन यद संबंध सिद्धम वाला जो है संबंध से ये सिद्ध हो रहा है इसको हम प्रत्यक्ष में लेंगे योगियों का अभाय प्रत्यक्ष है या सामान्य व्यक्ति का भी जो हमारा अंदर का प्रत्यक्ष है उसको अभी जिस समय हम अपने को अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं अब वो चाहे मैं हम शरीर को ये रूप में देख रहे हूँ अपने को चाहे आत्मा के रूप में किसी भी तरह देख लीजिये आप शरीर के रूप में देख रहे हैं कि मैं हूं मैं यहां बैठा हूं मैं पढ़ रहा हूं मैं बोल रहा हूँ ये जो हमें बोध हो रहा है इसमें ज्ञान काम कर रही है ठीक है इसमें स्पर्श इस काम कर रहा है कि मैं बैठा हुआ हूं अपने को पता लग रहा है कि मैं इस समय बैठा हुआ हूं मैं बोल रहा हूं क्रिया चल रही है तो साथ में ज्ञान भी हो रहा है कि स्पर्श से कि मेरे मुंह चल रहा है मैं बोल रहा हूं शब्द आ रहे हैं ये सारा का सारा प्रत्यक्ष में आएगा मैं हूं ठीक है और इसको छोड़ करके संबंध तो यहां पर इसी के साथ अब अंदर वाला देख लीजिये कि जो अहम का मैं का बोध हो रहा है ये बाहर की किसी इंद्रिय से नहीं हो रहा है बाहर की इंद्रियों के विषयों से संबद्ध तो है मैं का ज्ञान कि मैं देख रहा हूं मैं छू रहा हूं इत्यादि लेकिन ये जो मैं पने का बोध है ये तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से अंदर ही हो रहा है बस उसी का ही ज्ञान हो रहा है इतना ही मैं पने का मैं जान रहा हूं एक वृत्ति है चित्त में वृत्ति है आत्मा के साथ संनिकर्ष हो रहा है अपना अनुभव हो रहा है इसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत ले सकते हैं ये जो अपना मैं पने का अनुभव हो रहा है ज्ञान एक गुण है हमारा मैं जान रहा हूं मतलब मैं देख रहा हूं मैं छू रहा हूं ये जो ज्ञान का बोध हो रहा है सत्तों में तो ज्ञान आत्मा का एक लक्षण है उसका ज्ञान होता है प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजें ही उसी समय दिखा हमारे को पता लग गई है प्रत्यक्ष बहुत तरह का होता है जितने जितने अंश में हमें ज्ञान हुआ है उतना उतना प्रत्यक्ष हुआ मान लीजिए हमारे सामने एक फल रखा हुआ है सेव रखा हुआ है ये प्रत्यक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है हो रहा है तो इसे प्रत्यक्ष का मतलब तो सब कुछ जानना होता है क्या हमें पता लग गया है कि अंदर कैसा है ये, मीठा है खट्टा है रस का पता लग गया गंध का पता लग गया नहीं लगा ना कीड़ा है अंदर बीज कितने हैं नींबू रखा हुआ है अब नींबू को हमने देख लिया कि नींबू है अंदर कितने बीज है पता है क्या को नहीं पता है ना लेकिन फिर भी हम उसको प्रत्यक्ष कहते हैं तो प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीज जान लेगा आप जो पूछना चाहते हो इस ढंग से कि हम अगर इसको यू कहें कि इसमें हाँ आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है तो इसका मतलब आत्मा का सब कुछ जान लिया हमने सब कुछ नहीं जान लिया थोड़ा ही जाना है हम हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये तो न्याय दर्शन में भी प्रसंग आया ही है कि भाई अवय अवयवी वाले प्रसंग में भाई आप इसको वृक्ष को देख रहे हो तो इसको प्रत्यक्ष कह रहे हो तो इसके पीछे वाले भाग को आप तो बिल्कुल सामने वाले को ही तो देख रहे हो इंदिरा से निकट तो आपका सामने वाले कोशिकाओं से तने से या छिलके से उससे हो रहा है आपका सामने वाले पत्थों से हो रहा है आप बाकी को प्रत्यक्ष कैसे कह रहे हो ये प्रसंग आया है ना न्याय के अंदर तो वास्तव में प्रत्यक्ष वही है जितना हम गुण को जान कर रहे हैं अब जिस वस्तु को जान रहे हैं उसके अलग अलग गुण होते हैं सारे गुणों का प्रत्यक्ष थोड़ा ना हो रहा है जितने अंश में प्रत्यक्ष हुआ वो कि जी मैंने देखा था कि आदमी जा रहा है अब देखा था तो केवल रूप का ही तो प्रत्यक्ष हुआ है बाकी सब तो थोड़ा हुआ है तो ऐसा ही आत्मा के संदर्भ में भी होगा कि जब हम ये कहते हैं कि ये जो मैं का हमें अनुभव हो रही है जो मैं छू रहा था वही मैं देख रहा हूं जो मैं देख रहा था वही मैं छू रहा हूं। ये जो संबंध बन रहा है ये प्रत्यक्ष है ये प्रत्यक्ष है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे आत्मा का जो सम्प्रज्ञात समाधि में प्रत्यक्ष होता है पूरा पूरा वो सारा प्रत्यक्ष हो गया ऐसा नहीं है और अपने अपना लेकिन एक अंश में है प्रत्यक्ष उतने अंश में प्रत्यक्ष है कोई दो नहीं है और कोई जिस समय मैं, मैं का अनुभव कर रहा है तो मैं शब्द से वो आत्मा को भी ग्रहण कर सकता है और पूरे शरीर को भी जैसा मैंने अभी दो तरह से प्रस्तुत की बात को ये जो मैं पना है ये मैं का क्या तात्पर्य ले रहा है ये तो एक अलग ही विषय हो गया लेकिन मैं इतना कोई शरीर को भी मैं लेकर के मैं देख रहा हूं मैं सुन रहा हूं छोटा बच्चा भी बोलेगा तो वहां क्या आत्मा का प्रत्यक्ष करेगा वो वो शरीर को ही मैं के रूप में समझ रहा है तो शरीर से थोड़ा आगे गया हुआ है तो वो मन बुद्धि को समझेगा कि मैं देख रहा हूं मतलब अंदर है कोई और जानता है तो भाई ठीक है कॉन्शियसनेस है चेतना है वो कर रहा है वो उस रूप में मैं को लेगा जैसा जैसा उसने मैं को समझ रखा है परिभाषित कर रखा है उस उस अर्थ का बोध होगा उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया ठीक है उतने अंश में एक अंश में प्रत्यक्ष होता है लौकिक चीजों में भी ऐसा ही होता है इस विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए हो गया और यह भी जोर देके के आपकी मतलब भी हिंदी में हम करेंगे तो और चाय का मतलब और ठीक है तो आपको माता जी जब भोजन करवाती होंगी ये एक मिठाई ले ये और ये भी ले ऐसा कहेंगे जोर दे करके कहते हैं और यह भी लो ये एक फल और लो यह भी लो और यह भी लो और यह भी, भी देखो और यह भी देखो ऐसे होता है ना दोनों प्रयोग है भी और तो के लिए तो चाय आ गया अभी मतलब भी जोर आ रहा है वहां पर ठीक है और यह है, और यह है, और यह और यह भी और यह भी और यह भी, भी अंतर होता है। ऐसे पर यह भी। यहा है? आगे चलते हैं बोलिए ठीक है पाठ पाठभेर तो है इसमें प्रवाह चित्तम क्षणिकत्व प्रवाह चित्त से क्षणिकत्व तो भाषा की दृष्टि से ज्यादा ठीक लग रहा है किसका एकम नास्ती ठीक है एकम प्रवाह चित्तम नास्ती तो अगर उसके साथ जोड़ेंगे तो ठीक है ऐसा लग जाएगा यदि प्रवाह चित्तस्य धर्मस्य तदा एकम प्रवाह चित्तम नास्ति यू हमें करना पड़ेगा एकम प्रवाह चित्तम एक प्रवाह रूप चित्त नहीं है और दूसरे में हम यहां जैसा अल्पविराम लगा रखा है एकम नास्ति यह अल्पविराम लग गया अब प्रवाह चित्तस्य से यह पूरा हेतु के रूप में जाएगा और प्रवाह चित्त से को इधर लेते हैं एकम प्रवाह चित्तम नास्ती ये हो गया तो हेतु के रूप में केवल क्षणिकत्वात् रूप में जाएगा ये ज्यादा ठीक लग रहा है दोनों कर सकते हैं यदि ये प्रवाह चित्त का धर्म है तथा एकम नास्ती तो फिर ये एक नहीं है यानी अनेक हो जाएगा हेतु तो। ठीक है बोलिए हाँ बोलिए पुरुषः नहीं हो है उसमें ना पुरुषः अयम बुद्धेदी अधिगच्छति आ, तो वो उस तरह भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं इस प्रकार से वो जान लेता है समझ लेता है कैसा कि जैसे ये ईश्वर है ऐसे ही ये आत्मा भी है ऐसा ये समझ लेता है तो इसमें किसको जाना उसने आत्मा को ही जाना तब भी ये है कोई अंतर नहीं है तो आगे देखिए 33वें सूत्र को हमने देखा था मैत्री करुणामुदितोपेक्षा नाम सुख पुण्यापुण्य पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तित्त प्रसादन सूत्र में मैत्री करुणामुदितक्षाणाम भावनात भावना तब्द भावना को उससे जोड़ेंगे मैत्री करुणामुदिता उपेक्षा इनकी भावना से हो गया उपेक्षाणाम भावना तावना को जोड़ेंगे सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम चित्त प्रसादनम इसको चित्त प्रसादन के साथ में जोड़ लेंगे मैत्री करुणा करुणामुदित प्रेक्षाणाम यहां पर कर्म में षी मानेंगे और सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम यहां पर कर्ता में ष्ठी मानेंगे सुख दुख पुण्य और अपुण्य ये चार चीजें हो गई अपुण्या विषया ये शाम ये हैं विषय जिनके ऐसे वो योगी योगी नाम विषया नाम योगी नाम चित्त प्रसादनम उनका चित्त का प्रसादन होता है और सुख दुख शब्द से यहां सुख से मतलब सुखी लेंगे सुखी दुखी पुण्यात्मा और अपुण्यात्मा विषय है जिनके ऐसे जो वो योगी हैं उनका चित्त प्रसादनम चित्त का प्रसादन प्रसन्नता स्वच्छता शुद्धता हो जाती है ठीक है और एक तरह से तो ये अर्थ हुआ दूसरा विषयानाम को लेते हैं कि सुख दुख पुण्य अपुण्य है विषय जिनके उनका अब उनका मतलब तो वो व्यक्ति जो सुखी दुखी हैं, जो सुखी व्यक्ति है वो सुख विषय वाला है विषय का मतलब हाँ वो सामने वाला व्यक्ति लेंगे दुख दुख दुखी विषय यानी दुख दुखी है जो व्यक्ति वो विषय तो सुख दुख पुण्य पुण्य विषय वालों का उनसे संबंधित मैत्री करुणा करुणामुद्रता उपेक्षा की भावना करने से चित्त प्रसादनम चित्त की प्रसन्नता होती है किसकी होती है ये करता है, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा योगी की होती है वो अध्यार से आएगा साधक की होती है जो भी अभ्यास करेगा उसकी होगी ये यह यहाँ पर करता आ जाएगा एक तो ये है क्योंकि तो इसकी रचना के अंदर जो षी और जिस तरह से है ये सीधे सीधे नहीं लगता है ये मैत्री तो उदितोपेक्षा भावनात यहां कर्म में सष्टी होगी उनकी भावना कर रहे हैं हिंदी में जैसे हम बोलते हैं इसकी भावना वैसे संस्कृत में देखेंगे तो भावना का वो कर्म बन रहा है उसको भावना कर रहे हैं इसकी हिंदी में जैसे कर... हिंदी में तो की ही बोलते हैं हम की का ऐसे षष्ठी का ही प्रयोग करते हैं अधिकतर संस्कृत में कभी कर्म द्वितीय का भी प्रयोग होता है वहां पर और षष्ठी का भी हो जाता है और सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम यहां पर इसमें उनका चित्त प्रसादन होता है तो ये विषय हैं जिनके ये चार हैं विषय जिनके अब हम ले लेंगे यहां पर अन्य पदार्थ यानी योगी साधक उनका चित्त प्रसादन हो जाता है जिनके मन में ये है अब सीधे सीधे यूं भी लेते हैं कि भाई जो सुखी है उसके प्रति मैत्री करें ये तो अंदर से संगति हम लगाते हैं शब्द रचना की दृष्टि से हम देखें इन विषयों के मैत्री करना मुद्रता उपेक्षा की भावना से सामने वाले व्यक्ति को लेते हुए भी कर सकते हैं देखिए भाष्य तत्र सर्व प्राणीशु सुख संभोगा पन्नेशु मैत्रीम तो अब इस विषय में सर्व मनुष्य नहीं मनुष्यतर प्राणियों का भी सबका इन्होंने यहां पर ग्रहण कर लिया लेकिन मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए लगेगा लेकिन अन्यों का भी ग्रहण किया सर्व प्राणिसु सुख संभोगापन्नेश जिनको सुख है और सुख के साधन है पशु पक्षी आदि भी सुखी रहते हैं उनके पास भी अपने अपने जो उचित खान पान के साधन हैं रहने पीने के कारण वो सब हैं उनके पास में तो वो सुख संभोगापन्न माने जा सकते हैं उनके प्रति भी कैसी प्रसन्नता की भावना उनके प्रति मैत्रिम भाव एत मित्रता की भावना करे तो पशुओं को देख करके भी मन में आ जाता हैं। देखो ये कितने सुखी हैं मैं कितना दुखी हूँ देखो मनुष्य होते हुए भी कितना दुखी हूं और ये पशु होते हुए भी कितने हैं। सुखी हैं। है वो चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई दुख नहीं है मेरे चिंताओं का बोझ मेरे ऊपर है इसने ये बोल दिया इसने ये कर दिया मान अपमान दस बातें इनको क्या है कुछ भी नहीं किसी ने कुछ धक्का के हटा भी दिया तो थोड़ा कष्ट हो गया फिर भूल गए फिर अपना काम बच्चों की तरह से कोई पिछला राग द्वेश कोई विशेष नहीं मन में थोड़ा बहुत कहीं जो भी है सुख संभोग अपन है उनके प्रति मैत्री की भावना आगे दुखितेशु करुणाम तो जो दुखित हैं दुखी व्यक्ति हैं जिनके जो जिनको दुख है या दुख के कारण जिनके पास में उपस्थित हैं उनके प्रति करुणा की भावना करुणाम भावयत् को सबके साथ में जोड़ते जाएंगे और पुण्यात्म जो पुण्य स्वभाव वाले हैं कभी कभी छोटा मोटा पुण्य करते हैं वो नहीं जिनका पुण्य का स्वभाव है अच्छे काम ही करते हैं धर्मयुक्त काम करते हैं उनके प्रति उनको देख करके मुदिता धार्मिक व्यक्ति है आध्यात्मिक व्यक्ति है उनको देख करके मुदिता का भाव प्रसन्नता का भाव अपुण्य शीलेषु उपेक्षा जो अपुण्य शील है जिनका स्वभाव ही वैसा बन गया यानी बहुत अधिक पाप करते हैं बार बार करते ही रहते हैं स्वभाव ही बन गया शीली ऐसा है कभी कभी अपुण्य हो जाता है उसका ग्रहण नहीं है यहां पर जिससे कभी कभी अपुण्य होता है वो तो बाकी समय में तो पुण्य करता है अधिक उसके प्रति उपेक्षा नहीं लेकिन जिसका स्वभाव ही है बार बार ऐसा ही करता है उसके प्रति उपेक्षा का भाव उपेक्षा का तात्पर्य महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखाई है ना तो उससे प्रीति रखें और ना द्वेष रखें ये उपेक्षा का मतलब है कि उसके साथ ना उसके साथ प्रीति रखना और ना ही ना वैर ही करना महर्षि का ये भाषण तो प्रीति करेंगे तो भी फंसेंगे वहां पर और जो अपुण्यशील है उनसे अगर वैर बना लिया हमने तो भी फंसेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी साधकों को उसके लिए भी बचने को कहा नहीं तो जो सामान्य रूप से धार्मिक व्यक्ति होते हैं न्याय को पसंद करते हैं जो अन्याय होता हुआ देख के गलत व्यक्ति को टोकते भी हैं उसको रोकते भी हैं कुछ और होता है तो बल का प्रयोग भी कर लेते हैं उसके खिलाफ कुछ आगे कार्यवाही भी कर देते हैं और उन सब में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं हमारे जुड़ती हैं ये तो व्यवहार की बात है तो जितना एक सीमा तक होता है वहां तक तो करेगा व्यक्ति करना ही होता है उसका निषेध नहीं है यहां पर अब कभी कोई अचानक दुष्ट व्यक्ति आ जाए हमारा सामान उठाने लगे हमारे को मारने लगे ऐसा करने लगे तो क्या करेंगे वहां पर एक तो वो उपेक्षा है कि भाई ठीक है चोर ले जा रहा है तो ले जा रहा है इसकी इच्छा है कोई बात नहीं मेरे को तो ऐसा ही रहना है कई साधु संत ऐसा भी करते हैं कई कथाएं हैं ऐसी उसको और दे देते हैं ठीक है आधी चीज ले जा रहा है बोले ये भी ले जा एक जूता लेके जा रहा है ये भी ले जाए काम तो आएगा <laughs> और उसको सहयोग करते ठीक है।, है एक वो भी स्थिति होती है कईयों हो की कि वो कुछ भी करेगा हमें कुछ प्रतिरोध नहीं करना है ठीक है उसको जरूरत है वो ले जा रहा है अब तो बाद में तो कष्ट आएगा उस वस्तु के अभाव में हम किसी और से मांगेंगे नया खरीदेंगे कहाँ से लाएंगे नहीं भी मिलेगा इत्यादि तो वो एक अलग बात है लेकिन हाँ उपेक्षा का मतलब जो समाज में बहुत सारे दुष्ट व्यक्ति हैं कितने सारे हैं चलिए हमारे से सीमित व्यक्ति हैं हमारे से जुड़े हुए हैं ऐसे दुष्ट व्यक्ति जिनको हमें कुछ ठीक करना है वो करना ही चाहिए वो पुरुषार्थ है उससे योग में बाधा नहीं उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा हमारा लेकिन दुनिया भर के दुष्ट व्यक्तियों का बोझ सिर सिर्फ अपने लगा लिया ठीक है एक से बढ़ के एक बुरे व्यक्ति हैं दुनिया के अंदर आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं विधर्मी हैं। तो उनकी कोई सीमा है क्या अब उनके लिए क्या करेंगे उनके प्रति मन में क्या भाव रखेंगे अब उनको जा जा करके ठीक कर नहीं सकते हैं मैं पता ही नहीं हमें केवल समाचार मिला है उनका कि वो ऐसे ऐसे हैं ना हमने कभी उनको देखा ना हमारे संपर्क में आ रहे हैं हमारे व्यवहार ही नहीं है उनके साथ में लेकिन वो सारा का सारा हम दिमाग में रखेंगे तो वो दिक्कत होगी और जो हमारे से संबंधित हैं हमें पता भी है तो उसमें भी एक सीमा तक जहां तक हो सकता है वहीं तक करें नहीं तो उसको बचना होगा तो मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा तो उपेक्षा न वै न प्रीति और न वै जो हमारे से जुड़े हुए हैं और जो दूर हैं उनके प्रति भी ऐसा ही है प्रीति और वैर एक तो व्यवहार में होता है और एक मन में होता है तो दोनों रूपों में यहां मुख्य रूप से भावना मन की दृष्टि से कहा गया उपेक्षा का ये करती है भी होता है उप मतलब निकट निकट से और इच्छा मतलब देखना तो ऐसे व्यक्तियों को निकट से देखे <laughs> जो दुष्ट है पापशील है उनको बहुत निकटता से देखें। जो सज्जन है उनको तो ठीक है दूर से देख लिया लेकिन इनको तो बहुत निकट से देखें। ये क्या कर रहा है कैसे कर रहा है हम निकट से निकट से देखेंगे तो वो सारी बातें पता लगेंगे वो अर्थ नहीं है यहां पर उपेक्षा का एक उपेक्षा का अर्थ होता है उपमतलब थोड़ा अल्प जैसे कि राष्ट्रपति तो उप राष्ट उससे छोटा होता है उपमंत्री इत्यादि वो तो छोटे के अर्थ में उनको देखे तो सही लेकिन कम देखे अब तो उसको सकारात्मक रूप से भी कह सकते हैं कि ये जो निकट से देखना या कम देखना उसको इसको उस तरह से कई जनसंग लगाते हैं लगा सकते हैं कि निकट से देखना कि ये क्यों ऐसा कर रहा है और ऐसा करने से इसको क्या हो रहा है कैसे ये दुर्गति में जा रहा है कैसा है, जिससे अपने को सीख आ जाएगी ज्ञान आ जाएगा इच्छा कर रहा है केवल देख रहा है इच्छा दर्शन है बस देख रहा है उसको कुछ तोक नहीं रहा है कर नहीं रहा है निकटता से देख रहा है कि कैसे व्यक्ति का पतन होता है एक ज्ञान आ रहा है अनुभव आ रहा है तो स्वयं भी बचेगा दूसरों को भी बचाएगा बता सकता है इस तरह से एक है कि उनको ज्यादा नहीं देखे ठीक है सामने पड़ गए देख लिया कुछ सामान्य बात पता लग गई कर ली उसके पीछे ना पड़े कि आखिर जड़ में चला जाएगी क्या है क्यों कर रहा है कितना क्या करता है बस थोड़ा सा देख लिया जितना दिखा दिख गया ज्यादा उसके अंदर नहीं घुसे ज्यादा घुसेगा तो फिर फंस जाएगा वहां पर वो पता नहीं क्या क्या, क्या करता होगा क्या वृत्तियां उठेंगी हमारी क्या उसी में ही मन लग जाएगा तो एक तो है कि निकटता से देखना उसको भी अगर सकारात्मक ले लें तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वहां पर अनुभव प्राप्त कर रहे हैं वृत्तियां तो बिगड़ेंगी पर वो सकारात्मक चिंतन की दृष्टि से बोल रहा हूं और एक थोड़ा देखना ज्यादा नहीं देखना लेकिन यहां जो तात्पर्य है जैसा महर्षि ने लिखा है न तो प्रीति रखना और न द्वेष रखना दोनों ही तरफ दिक्कत खड़ी हो जाएंगी हमारे को तो उपेक्षणम एवं अस्थ्य भाव आज शुक्लो धर्म उपजाये ऐसी भावना करने से अभी भावना शब्द है सूत्र में भी कहा था और यहां भी इन्होंने भावना कहा है तो ये एक विचारणीय बिंदु होता है कि इनको करना है या भावना कर केवल मन में सोचना है व्यवहार में लाना है या मन में रखना है तो एवं भाव शुक्लो धर्म उपजाय एक शुक्ल धर्म उत्पन्न हो जाता है एक अंदर विशेष संस्कार पैदा हो जाता है ऐसा करने से अंदर योगी के और उससे क्या होता है ततश चित्तम प्रसिदती इससे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है प्रसन्न हो जाता है साफ सुथरा हो जाता है और प्रसन्न होने से क्या होगा प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पद अमलब और प्रसन्न हो गया है तो वो एकाग्र स्थिति को प्राप्त कर लेगा देर तक उसकी एकाग्रता बनी रहती है नहीं तो भटकता ही रहेगा ये अगर ये बातें नहीं की तो भटकता ही रहेगा उल्टा उल्टा होता रहेगा अब एक जब हम लोक में इस बात को कहते हैं बोलते हैं कि बोले केवल विचारने से क्या होता है केवल बोलने से क्या होता है करो तो है मन में विचारते रहो कि मैं इसका यह कर रहा हूं इसको इतने करोड़ रुपए दे रहा हूं या लाख रुपए दे रहा हूं या इसकी सेवा कर रहा हूं इसको ये जान दे रहा हूं कुछ भी उससे क्या होता है करके करना चाहिए केवल मन में तो से क्या करना चाहिए मन में तो है कितना ही कर लो तो हम करने पे बहुत जोर देते हैं ठीक भी है उस अंश में करना ही चाहिए तभी वो होता है अब यम नियम का पालन अभ्यास मन में सोच लिया कि मैं खूब करूंगा मैं मेरे को करना चाहिए यह बहुत आवश्यक है लेकिन कर नहीं रहा है तो उससे क्या फायदा है ऐसा जो हम लोक में बोलते हैं तो एक व्यापक धारणा हमारी क्या बन गई है कि कर, करेंगे तो ही होगा केवल मन में रखेंगे तो नहीं होगा ठीक है अब उसको यहां पर अगर लगाएं कि सब प्राणियों में जो कि सुख संभोग है उनसे मित्रता की भावना करें कैसे करेगा दुनिया में कितने हैं जो सुख संभोग से युक्त हैं साधनों से युक्त हैं कितने व्यक्ति होंगे कितने होंगे सैकड़ों हजारों लाखों या करोड़ों करोड़ों मान ले हाँ सब प्राणियों को औरों को भी ले लेंगे तो और भी जुड़ जाएगा अफ्रीका भी केवल मनुष्यों को ले लीजिए तो करोड़ों या अरबों में भी चले जाएंगे अब उनसे मित्रता की भावना करे मैत्रिम भावहित लिखा तो भावयित है लेकिन सिद्धांत है कि केवल भावना से क्या होता है करना होगा तो कितनों से करेगा कितना से करेगा सबके सबके प्रति मित्रता कर सकता है क्या यह मित्रता का मतलब क्या है भी मित्रता इसका क्या मतलब है केवल यू ही लिख दिया कि हाँ ये मेरा मित्र है मैंने इसको मित्र मान लिया ऐसा ये क्या करेगा मित्रता कैसे निभाते हैं हम उससे मिलते हैं बातचीत करते हैं गपशप करते हैं सुख दुख में नहीं बातचीत तो होगी ना मित्रता में तो उसके बिना कैसे होगा उसका कुछ सुख दुख सुनते हैं उसके लिए कुछ हम करते हैं प्रयत्न करते हैं उसमें समय लगाते हैं हरी बीमारी में जाते हैं चिकित्सालय दिखाते हैं उत्सवों में जाते हैं उनके कितनों के में जाएंगे ये जितने सुख संपन्न है मान लो लाख या करोड़ अब लाख भी मान लो तो संभव है क्या ये न अशक्य उपदेश विधि जो संभव नहीं है अशक्य है उसके उपदेश की विधि होती ही नहीं है शास्त्रों में ऋषि कभी नहीं करेंगे ऐसे और उपदिष्ट ही अनुपदेश यदि उपदेश कर भी दिया है ऐसा जो कि संभव नहीं है तो उपदेश ही नहीं कहलाता है अनुपदेश कहलाता है ठीक है तो ये अगर हम इसका व्यवहार वाला अर्थ लेंगे तो ये अशक्य की उपदेश की विधि मानी जाएगी ये आर्ष कोटी में आएगा ही नहीं संभव ही नहीं है और हमें ये पता है कि ऋषि बोल रहा है, ये अव्यवहारिक बात नहीं बोलेगा जो हो सकता है वो ही बोलेगा बोले जी जितने हमारे संपर्क में हैं उन्हीं से ही कर लो लाखों की छोड़ो हजारों की छोड़ो आप कितनों की सैकड़ों की कर सकते हैं सैकड़ों लोगों से मित्रता का निभा सकते हैं नहीं निभा सकते दस लोगों से भी निभाना मुश्किल हो जाता है अच्छी तरह से दस जिनसे कि हम कहें कि खूब अच्छी घनिष्ठ मित्रता है और उन दस से हम निभा रहे हों हर कोई नहीं निभा सकता कोई कोई हो सकता है दस बीस से निभा लेकिन नहीं निभा सकता और नीति के अंदर भी आता है राजा के लिए कहा है उसके शत्रु अधिक नहीं होने चाहिए और साथ में कहा मित्र भी अधिक नहीं होने चाहिए एक दृष्टि से हम कहें कि जितने मित्र होंगे उतना अच्छा है हमारे जितने मित्र होंगे उतना अच्छा है ना एक दृष्टि से कहें कि हमारे उतना सहयोग मिलेगा हमारे को ऐसा हम सोचते हैं ना सोच सकते हैं कि जितने मित्र होंगे जितने जान पहचान के होंगे उतना ही अच्छा है लेकिन जब हम मित्र से लाभ उठाते हैं मित्रता का सहयोग का तो उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी तो जुड़ जाते हैं हमें भी तो वो भी तो हमारा मित्र है हमें भी तो करना होता है उसके लिए उतना ही हमारे को भी तो व्यवहार करना होता है तो मित्रता में बराबर में होगा वो कितना कर सकते हैं इसलिए बहुत कितने लोग होते हैं जो सबके साथ में होता ही है वो हमारे से मित्रता चाहते हैं लेकिन हम कहते हैं नहीं इतना नहीं बस थोड़ा दूरी रहना चाहिए जबकि सामने वाला चाह रहा है मित्रता और हम बचते हैं उससे हम उतनी मित्रता नहीं चाहते एक सीमा रखते हैं भाई तो मैं इतना ही कर सकता हूं इतना ही निभा सकता हूं ये लोक व्यवहार में भी होता है और साधक के लिए तो आवश्यक है इसलिए जो यहां सर्व प्राणियों में सुख संभोगापन में मैत्री करे का मतलब केवल भावना है भावना के स्तर पर हम सब प्राणियों में कर सकते हैं ये संभव है शक्य है मानसिक स्तर पर हम सब सुख संभोगापन व्यक्तियों से मैत्री कर सकते हैं ये संभव है और यही ही यहां पर कहा गया और ऐसे ही मुदिता करुणा ये सब की बात है भावना है ये मन में ऐसा रखना है हम भले ही किसी से नहीं मिलते हो या हमारे से संबंधित जितने हैं जितना हमारा व्यवहार चलता है दस बीस पचास लोगों से उतने तक सीमित है बस वहीं तो पर ही और इसकी पुष्टि हमारे को इनके कथनों से भी होती है देखिए देखें दो तेरह दूसरे पद का तेरहवा सूत्र दो तेरह में नहीं मिलेगा चा ये देखिए चार दस चार दस देखिए ये भी वो होता है ना कई बार बिल्कुल वही पृष्ठ निकलता है बिल्कुल वही प्रश्न निकलता है ऐसा बिल्कुल वही अभी क्योंकि देर हो रही थी अभी इधर उधर देखता मैं ये कर रहा था देखिए चार दस देखिए चौथे पद का दसवां सूत्र तासाम अनादित्व चाशिशो नित्यवात यहां पर दूसरे अनुच्छेद में इसमें कहा ते चैते मैत्रादयो ध्याई नाम विहारा ये जो मैत्रादी है ये इसी का संकेत है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का ये ध्यानी ध्यानाम ध्यान करने वालों के साधकों के विहार हैं व्यवहार हैं और कैसे हैं बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान जिसमें बाह्य साधनों का अनुग्रह नहीं किया गया है बाह्य साधनों का उपयोग नहीं है बाह्य साधन कौन से हैं? जन इंद्रिया और कर्म इंद्रिया अब जब हम किसी से मित्रता रखेंगे दुखी के प्रति करुणा करेंगे तो कैसे व्यवहार करेंगे वो तो बाह्य साधनों से ही करना होगा अब इतने दिन दुखी बैठे रहते हैं सड़कों के ऊपर कई बार आस पड़ोस में हमें पता है कि ये दिन दुखी है उनके लिए हम कर नहीं सकते करूणा वैसी कि उनको जाके सहयोग करें वो नहीं कर सकते हम पता है हमारे को दुनिया में ऐसे बच्चे हैं बच्चियां हैं पुरुष है निर्धन है हम नहीं कर सकते उनके लिए कुछ भी तो ये जो ध्यायिनियों के विहार हैं ये बाह्य साधन निर अनुग्रहात्मान बाह्य साधनों से निरपेक्ष हैं। प्रकृष्टम धर्मम अभिनिर्वर्त प्रकृष्ट धर्म को भावना को संस्कार को उत्पन्न करते हैं जो यहां पर शुक्ल धर्म के रूप में कहा गया और इसीलिए इन्होंने कहा तयोर मानसम बलि शारीरिक कर्म की अपेक्षा मानसिक कर्म बलि है ज्ञान वैराग्य के नतिशय थे ज्ञान और वैराग्य का अतिशय कौन कर सकता है ये सबसे बड़े हैं कर्म कभी भी नहीं कर सकता ज्ञान और वैराग्य का अतिक्रमण कितने भी कर्म कर लिए लेकिन जान है वैराग्य है उसका अतिक्रमण कर्म कभी नहीं कर सकता कर्म उससे बढ़कर के कभी नहीं हो सकता तो जान और वैराग्य क्या है? अंदर की स्थिति है भावना है तो ये बाह्य साधन निर अनुग्रहात्मा ये एक अंत साक्ष्य है कि ये चीजें जो हैं ये आंतरिक हैं अब इसका यह अर्थ नहीं ले लेना कि हर जगह कुछ भी हो बस मन में सोच लिया और बा, बाहर कुछ भी नहीं करना है ऐसा तात्पर्य नहीं ले लेना बीच का प्ररोह गलत ढंग से हो जाएगा वो फिर बाधक हो जाएगा ये सबके प्रति जो है वहां की बात है जितना हमारे को व्यवहार में मैत्री करुणा मोदीता कर, करना है व्यवहार में वो तो करना ही है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। लेकिन सबके प्रति हमें जो करना है वो भावना के रूप में करना है ठीक है और इसमें एक विचार की बात है कि हम सामान्यतया क्या करते हैं कि जिसके प्रति राग होता है तो उसके विपरीत होता है उसके प्रति द्वेष हो जाता है जिसके प्रति द्वेष होता है उसके जो विपरीत होता है उसके प्रति राग हो जाता है ऐसा होता है ना तो यहां पर सुखियों के प्रति क्या करना चाहिए मैत्री तो दुखियों के प्रति क्या करना चाहिए मैत्री का विपरीत करेंगे ना सुखियों तो के <laughs> सुखियों के प्रति मैत्री तो दुखियों के प्रति अमैत्री लेकिन अमैत्री नहीं लिखा है ध्यान देने की बात है ये हर जगह ये नियम नहीं लगता है कि इसके प्रति राग है तो इससे द्वेष होगा अब सुखी के प्रति मैत्री कर रहे हैं मतलब हमारा राग है उसके प्रति प्रीति है तो दुखी के प्रति सामान्य व्यक्ति तो मैत्र अप्रीति ही करेगा ये दुखी है छोड़ो इसको इसको अपने पास नहीं रखना है इसके पास आना जाना नहीं है और झंझट होगा ये दुखी है तो हमारे को और दुखी करेगा बसता है व्यक्ति जो सुखी है उसके पास सब भागते हैं कि इसके पास जाएंगे तो कुछ मिलेगा ही हमारे को वो ये तो स्वार्थ की प्रवृत्ति वो अलग चीज है यहां क्या सुखी के प्रति मैत्री तो दुखी के प्रति अमैत्री नहीं कही गई है शत्रुता नहीं कही गई है करुणा कही गई है और पुण्यशील के प्रति मुदिता है तो जो पाप अपुण्यशील है उनके प्रति मुदिता का विपरीत क्या होना चाहिए अमुदिता अप्रसन्नता दुखी होना दुखी दुखी दुखी हर चीज के प्रति दुखी दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना वहां नहीं रहना जहां नहीं चहना एक गीत है फिल्म का पुराने के, <laughs> और कुछ व्यक्ति होते हैं ना दुखी मन ही रहते हैं हर समय संसार में ये हो रहा है वहां यह हो गया यहां ये हो गया संस्था के अंदर देश में यह हो गया उस राज्य में यह हो गया दुखी दुखी दुखी दुखी दुखी दुखी और किन के प्रति दुखी होते हैं? होतेण्य अपुन्य शीलों के प्रति दुखी दुखी दुखी दुखी और अपुण्य अपुण्यशीलों की कोई कमी नहीं है दुनिया में और होते रहेंगे तो जिंदगी भर दुखी ही होते रहेंगे हाँ उनके प्रति बहुत है तो ठीक है उपेक्षा कर ली या तो कुछ ठीक भी है तो थोड़ा थोड़ा करुणा का भाव रखते हुए कुछ सिखा दिया उनको बता दिया बस और जो दुष्टों को देख करके दुखी नहीं हो वो कैसा कहलाएगा संवेदनहीन कहलाएगा वो तो दुखी को देख करके नहीं हो रहा है तो संवेदनशील है ठीक है तो आज का विषय इतना ही रखता प्रणवता